अब 164वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में तीन प्रकार के अग्नि के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है इस जगत में तीन प्रकार की अग्नि है एक बिजली रूप दूसरा काष्ठाद में जलता हुआ भूमिस्थ और तीसरा वह है जो सूर्यमंडलस्थ होकर समस्त जगत की पालना करता है अब अग्नि के प्रयोग से विमान आदियान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो लोग बिजली और जलाद रूप घोड़े से युक्त विमानाद रथ को बनाय सब लोगों के अधिस्थान अर्थात जिसमें सब लोग ठहरते हैं उस आकाश में गमना गमन सुख से करें वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लोप तोपमा अलंकार है जो स्वामी अध्यापक अधिधा रचने वाले नियमकर्ता और चलाने वाले अनेक चक्कर और तत्वाद युक्त विमानादयान को रचने को जानते हैं वे प्रशंसित होते हैं जिनमें छेदन व आकर्षण गुण वाले किरण वर्तमान हैं वहां प्राण भी है भावार्थ जब सृष्टि के पहले ईश्वर ने सबके शरीर बनाए तब कोई जीव इनका देखने वाला न हुआ जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किए तब प्राण आदि वायु रुधिर आदि धातु और जीव भी मिलकर देह को धारण करते हुए और चेष्टा करते हुए इत्यादि विषय की प्राप्ति के लिए विद्वानों को कोई ही पूछने को जाता है किंतु सब नहीं भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि बाल्यावस्था को लेकर अविवदित शास्त्रों को विद्वानों से पढ़कर दूसरों को पढ़ाने से शब्द विद्याओं को फैलावें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अविद्वान विद्वानों को पूछ के विद्वान होते हैं वैसे विद्वान भी परम विद्वानों को पूछकर विद्या की वृद्धि करें भावार्थ जैसे पक्षी अंतरिक्ष में भ्रमते हैं वैसे ही सब लोग अंतरिक्ष में भ्रमते हैं जैसे गौएं वचनों के लिए दूध देकर बढ़ती हैं वैसे कारण कार्यों को बढ़ाते हैं वा जैसे वृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं वैसे कारण से कार्य बढ़ता है अब सूर्य आदिकों की कार्य कारण व्यवस्था को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ यदि सूर्य के बिना पृथ्वी हो तो अपनी शक्ति से सबको क्यों न धारण करे जो पृथ्वी न हो तो सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे न हो इस कारण इस सृष्टि में अपने-अपने स्वभाव से सब पदार्थ स्वतंत्र हैं और सापेक्ष व्यवहार में परतंत्र भी हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे गर्भ रूप मेघ चलते हुए बादलों में विराजमान है वैसे सबको मान देने वाली भूमि आकर्षणों में युक्त है जैसे बछड़ा गौ के पीछे जाता है वैसे यह भूमि सूर्य का अनुभ्रमण करती है जिसमें समस्त सुभेद हरे पीले लाल आदि रूप हैं वही सबका पालन करने वाले हैं भावार्थ जो सुत्रात्मा वायु अग्नि जल और पृथ्वी को धारण करता है उसको अभ्यास से जान के सत्यवाणी का औरों के लिए उपदेश करें अब विशेषकर काल की व्यवस्था को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ काल अनंत अपरिणामी और विव वर्तमान है न उसकी कभी उत्पत्ति है और न ना नाश है इस जगत के कारण में 720 जो तत्व हैं वे मिलके इस स्थूल ईश्वर के निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए हैं इनका कारण अज और नित्य है जब तक अलग-अलग इन तत्वों को प्रत्यक्ष में न जाने तब तक विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्य किया करे भावार्थ हे मनुष्यों तुम इस मंत्र में काल के औयो कहने को अभिष्ट है जिस विभु एकरस सनातन काल में समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयंत लब्ध होता है उसके सूक्ष्मत्व से उस काल का बोध कठिन है इसे इसको प्रयत्न से जानो भावार्थ जैसे चक्र रूप कारण काल आकाश और दिशात्मक जगत परमेश्वर में व्याप्त है वैसे ही काल आकाश और दिशाओं में कार्य कारणात्मक जगत व्याप्त है भावर्थ जो विभू नित्य और सब लोगकों का आधार समय व्रथमान है उसी काल की गति से सूर्य आद लोग प्रकाशित होते हैं ऐसा सब लोगों को जानना चाहिए अब प्रतिद्यादिकों की रचना विशेष की व्याख्या करते हैं भावार्थ जो इस जगत में पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म के निश्चित किए हुए व्यवहार से एक साथ उत्पन्न होते हैं यहां रचना के क्रम की आकांक्षा नहीं है क्योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक और अनंत सामर्थ्य वाला होने से इससे वह आप अचलित हुआ सब घणों को चलाता है और वह ईश्वर विकार रहित होता हुआ सबको विकार युक्त करता है जैसे क्रम से ऋतु वर्तमान हैं और अपने-अपने चिन्हों को समय-समय में उत्पन्न करते हैं वैसे ही उत्पन्न होते हुए पदार्थ अपने-अपने गुणों को प्राप्त होते हैं अब्द विद्वान और विदुषी स्त्रियों के विषय को कहते हैं भावार्थ जिसको विद्वान जानते हैं उसको अब्ददान नहीं जान सकते जैसे विद्वान जन को पढ़ाकर विद्वान करें वैसे विदुषी स्त्रियां कन्याओं को विदुषी करें जो पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जान धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं वे जवान भी बूढ़ों के पिता होते हैं फिर प्रतिद्याधिकों के कारण विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावारथ यह पृथ्वी सूर्य से नीचे ऊपर और उत्तर दक्षिण को जाती है इसकी गति विद्वानों के बिना न देखी जाती इसके परले आधे भाग में सदा अंधकार और पुरले आधे भाग में प्रकाश वर्तमान है बीच में सब पदार्थ वर्तमान हैं सो यह पृथ्वी माता के तुल्य सबकी रक्षा करती है भावारथ जो मनुष्य बिजली को लेकर सूर्य पर्यंत अग्नि को पिता के समान पालने वाला जाने जिसके परावर भाग में कार्य कारण स्वरूप हैं उसका उपदेश दिव्य अंतः करण वाले होकर इस संसार में कहे भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों यहां जो नीचे ऊपर परे उरे मोटे सूक्ष्म छुटाई बड़ाई के व्यवहार हैं वे सापेक्ष हैं एक ही अपेक्षा से यह इससे ऊंचा जो कहा जाता है वही दोनों कथनों को प्राप्त होता है जो इससे परे है वही और से नीचे है जो इससे मोटा है वह और से सूक्ष्म जो जो इससे छोटा है वह और से बड़ा गुरु है यह तुम जानो यहां कोई वस्तु अपेक्षा रहित नहीं है और न निराधार ही है अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में रूपक अलंकार है जीव परमात्मा और जगत का कारण ये तीन पदार्थ अनादि और नित्य हैं जीव और ईश परमात्मा था क्रम से अल्प अनंत चेतन विज्ञानवान सदा विलक्षण व्याप्त जापत भाव से संयुक्त और मित्र के समान वर्तमान हैं वैसे ही जिस अव्यक्त परमारूप कारण से कार्य रूप जगत होता है वह भी अनादि और नित्य है समस्त जीव पाप पुण्य आत्मिक कार्यों को करके उनके फलों को भोगते हैं और ईश्वर एक सब ओर से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पूर्ण के फल को देने से न्यायाधीश के समान देखता है भावार्थ जिस परमात्मा में सवितृमंडल को आद लेकर लोक लोकांतर और द्वीप द्वीपांतर सब लय हो जाते हैं तद विषयक उपदेश से ही साधक जन मोक्ष पाते हैं और किसी तरह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते भावर्थ इस मंत्र में रूप का लंकार है अनाद अनंत काल से यह विश्व उत्पन् होता और नष्ट होता है जीव उत्पन्न होते और मरते भी जाते हैं इस संसार में जीवों ने जैसा खर्म किया वैसा ही अवश्य ईश्वर के न्याय से भोग्य है कर्म जीव का भी नित्य संबंध है जो परमात्मा और उसके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल आचरण को नौ जानकर मनमाने काम करते हैं, वे निरंतर पीड़ित होते हैं और जो उससे विपरीत हैं वे सदा आनंद भोगते हैं भावार्थ जो सृष्टि के पदार्थ और पुत्रस्थ ईश्वर कृत रचना को जानकर परमात्मा का सब ओर ध्यान कर विद्या और धर्म की उन्नति करते हैं वे मोक्ष पाते हैं भावार्थ जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर पद वाक्य छंद अध्याय आदि बनाए हैं उसको सब मनुष्य धन्यवाद देंवे भावार्थ जब ईश्वर ने जगत बनाया तभी नदी और समुद्र आदि बनाए जैसे सूर्य आकर्षण से भूलोकों को धारण करता है वैसे सूर्य आदि जगत को ईश्वर धारण करता है जो सब जीवों के समस्त पाप पुण्य रूपी कर्मों को जान के फलों को देता है वह ईश्वर सब पदार्थों से बड़ा है अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में रूपक अलंकार है अध्यापक विद्वान जन पूरी विद्या से भरी हुई वाणी को अच्छे प्रकार दें जिसमें उत्तम ऐश्वर्य को शिष्य प्राप्त हों जैसे सविता समस्त जगत को प्रकाशित करता है वैसे उपदेशक लोग सब विद्याओं को प्रकाशित करें